सत्यम वक्तव्य उच्चता आचार्य कि कहते हो अर्धांगीकार में सत्यम होता है में सत्यां। ते सत्यां जब तक मैं उत्तर दबंगा तुम्हारे तो सारे तर्क बिल्कुल सही लगेंगे जब जवाब देंगे सब खंडल हो जाएगा इसलिए सत्यम अर्धांगीकार में नुक्तो प्रशेष याद सहकर साधारण प्रायण नतु, नतु है, नु उक्तो परिषद शेषतः कहा तो रहे हैं तपादान इत्यादि लेकिन उक्त परिषद का शेष रूपेण अंग रूपेण अथवा उक्त परिषद सहकार साधरांत के अभिप्राय से नहीं कहा गया है नतु, उक्त तो, फिर तो, क्या हो कहा है त ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण ब्रह्म विद्या के प्राप्ति का साधन रूप कहा जा रहा है लोग बहुत परेशान है सुनते हैं बहवो भी यमुन विद्युत बहवो यमुन विद्यु सुनते हुए भी हजारों लोग ऐसे हैं जो वेदांत को निरंतर सुन रहे हैं लेकिन खोपड़ी में कुछ नहीं बैठ रहा है। ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है क्या साधन है ब्रह्म विद्या को प्राप्ति करने का क्योंकि अगला जो कहा जा रहा है वहां पर साथ में वेद को भी बोल दिया वेदा सर्वांगा निच ऐसा अगला मंत्र में वेद से मोक्ष क्या लेन देन उसके अंगों का मोक्ष से क्या लेन देन है वेद ना वेद के अंग ब्रह्म विद्या के जो है साक्षात सा, सहकारी साधन है यह साक्षात अंग है? दोनों ही नहीं। मैंने साक्षात साधन अंग और सहकारी मतलब उपामीमांस में दो प्रकार का ना आराध उपकार से दो प्रकार के अंगों का वर्णन किया प्रकार का का वो दोनों प्रकार का नहीं हो सकता बल्कि वेद और वेदांग स्वयं क्या है कर्म का भी अंग नहीं हो सकता तो ज्ञान का अंग कहां से हो जाएगा कर्मानुष्ठान में वेद भी साक्षात अंग नहीं है ना सहकारी अंग है परम्पराया अंग बन जाता है वैसे परम्पराया तो वेदांत का भी अंग ब्रहिद्या का भी अंग कहा जा सकता है लेकिन साक्षात अंग भी नहीं है सहकारि अंग भी नहीं है कर्मानुष्ठान करते हैं तो वेद की जरूरत नहीं है पहले जरूरत है वेद पढ़ा अर्थ जानेगा वही बाद में कर्म करेगा इसलिए कहते हैं नहीं, नहीं वेदानाम शिक्षा आदि वेद और वेद के कौन षड़ंग शिक्षा ना वेद के शिक्षा कल्प छह जो छो बोल रहे हैं कि विन में से कोई भी साक्षात प्रविद्याम नहीं वह साक्षात प्रविद्या का शेष बने अंग नहीं हो सकते विद्या विद्या जनकत्व्यांग भले हो सकता है लेकिन फलोपकारी अंगत्व अंग नहीं माना जा सकता कर्म का ज्ञान जो पढ़ा करने के लिए वेद चरित है यानी कर्म जो स्वर्ग देगा उसमें वेद क्या काम करेगा बिल्कुल मतलब नहीं क्योंकि संसार में क्या है आप पुस्तक पढ़ लें मान लीजिए आपको दिया अनेक प्रकार के भोजन बनाने के पुस्तक छपते है ना आजकल मोटे मोटे पुस्तक छापते हैं और उसमें हमने पढ़ लिया हलवा बनाया कैसे जाता है जान लिया उससे हलवा खाने से जो आनंद मिलेगा वो पढ़ने से मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो हलवा के बारे में जानकारी बोले पुस्तक दे सकता है लेकिन हलवा का जो फल है उस पुस्तक का कोई मतलब नहीं रह जाता है भूतपीर् ज्ञान दिया और निवृत्त हुआ तो उस पुस्तक का बाद में करना आपको पड़ेगा हलवा बनाना पड़ेगा फिर बैठ के खाना पड़ेगा तब न उसका आनंद मिलेगा उसी प्रकार से वेद वेदांग को पढ़ लेंगे हम उतने से कर्म का फल में उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है जब तक आप उस कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक उसका फल का भोग प्राप्त नहीं कर यानी एक लौकिक व्यवहार में देखा जाता है जैसा वैसा यहां भी समझना वेद वेदांग केवल हमें ज्ञापन करके निवृत होते नहीं है। बार मैं इस बात को दोहराता हूं वो ज्ञापन कर दी थी हर चीज के बारे में लेकिन फल जो मिलना है तो उसका साधन को अपनाना ही पड़ेगा विद्या प्राप्ति में विद्या की उत्पत्ति में वेद वेदांग सहयोगी हो होंगे लेकिन विद्या जिन फल मोक्ष में वो विद्या का अंग रूपेण या सहकार्य साधन रूपेण किसी भी प्रकार का उपयोगी वेद वेदांग नहीं है इसलिए कहते हैं वेदान शिक्षा साक्षात ब्रह्म विद्याशेष तुम तो सागत वाह नहीं साक्षात अंग नहीं हो सकता साधन तो इसे टिप्पणी नंबर में जगह सुंदर बोल रहे हैं। विद्या रूप, विद्या विद्या रूपी विद्या शेषत्व का शेष जरूर है वो जनकत्व न शेष बन जाएगा वेद वेदांग वेद है वेद का हिस्सा है इसके ना प्रमित्व का हिस्सा तुम्हारे में इसको पढ़ेंगे तब न इसे ब्रह्म विद्या की जनकत्व वेद वेदांग को भले अंग बांध लेंगे किंतु फलोपक अंगत्व निषेधती किन्तु फलोपक अंगत्व को निषेध किया जाता फल में उपकार वंग नहीं हो सकता दाज होती आपने पढ़ लिया जान लिया बस हो गया इतने ही उसमें कर्म का स्वरूप ज्ञानोत्पादक में वो वाक्य उपयोगी हुआ लेकिन असलियत में दही अंग होता है वाक्य कर्म का अग्नि होगा वाक्य को लेकर कर्म अनुष्ठान करोगे नहीं कर सकते इसलिए व्याकरण कारण क्या होगा करन स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा एक परिवार सूत्र बना दिया इसलिए बनाना पड़ा अग्न स्वाहा बोलते, बोलते। अग्नि स्वाहा अग्निभ्योग ढक धक। धक प्रत्य करना है किसे करना है ढक झक तो धक करना है। या जो मात्रा है एक शब्द इसे धक चल रहा है उसे ढक प्रत्य क्या करूंगा कागज में धस्म हो तो जाएगा ढक प्रत तो उसे क्या होगा अग्नि शब्द इतनी तो होगा ना व्याकरण का बने स्वरूप शब्द अपने अर्थ विशिष्ट स्वस्वरूप किया जाता है अर्थात क्या है शास्त्र जितने भी शब्द है वो अर्थ मात्र ज्ञापन करते हैं तद विशिष्ट प्रत्यार्थ व ग्रहण हो सकता है लेकिन कार्य अवस्था में जो होगा वो शब्द का कोई मतलब नहीं अर्थ ज्ञापन मात्र कर देते छुट्टी फाइव इसलिए अग्नियम अवि इत्यादि स्थलों में अग्नि से ढक प्रत ढक धग जलता हुआ अग्नि से जो है, है उससे जो है ढक प्रत्य कर देते हैं सास देवता इस अर्थ में आग्नियम रूप बनता है तद्भुत यहाँ पर भी समझिए सारा वेद वेदांग जितने भी है केवल विद्या की उत्पत्ति में उपयोगी होगा विद्या से होने वाला जो फल है उस फल में उसका कोई उपकार नहीं होता उन वाक्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि तो उस वाक्य का जो अर्थ है वह साक्षात जहां आवश्यकता पड़ता है वहां संबंध होती है कर्म में दही आदि क्या है दही दधना ज्योति दही अक्ष लिख दो और हवन कर दो ऐसे तो होगा नहीं तो दही लाना पड़ेगा ना दही से हवन होगा कि शब्द लिख करके हवन कर दोगे ददना ज्योति मंत्र बोला है तो दतना ज्योति लिख दो और अग्री में डाल दो ददना ज्योति ऐसे करके डाल दो फायदा क्या होगा ये विधि नहीं होता है अर्थ होता है दही लाओ दही रूपी अंग से करो वो से मतलब है वेद वाक्य से कोई मतलब नहीं इसी प्रकार से अंगों में भी शिक्षा है शिक्षा क्या है बताता है आप उसको वेद में वेद के उच्चारण पद्धित को सुनने के बाद क्या करोगे कर्म कांड काल में उसके अनुसार स्वरित उ कर, तो काम चलेगा ना। से काल है ज्योतिष है नक्षत्र देखो तिथि देखो है सूर्योदय दे, सूर्यास्त को देखो तभी तो हवन वगैरह करोगे अब ये सोचेगा सूर्य दिखेगा तब मैं संध्या करूंगा वो दिखेगा ही नहीं बादल है वर्षा के दिन में चौबीस घंटा भी बंद रह जाए फिर क्या सं नहीं करोगे अरे ज्योतिष से देखो कि सूर्योदय कितना बजे हो रहा है भले सूर्य दिखे ना दिखे, देंगे सूर्योदय के में कर दो अपना काम तो। ये इस प्रकार से ज्योतिष के जो अंग हैं आप कर्म में सहयोगी हो जाते हैं लेकिन फिर भी कर्म का संपादन में साक्षात साधन भी नहीं है सहकारी साधन भी नहीं है वे बोधक मात्र होते हैं इसलिए कहते हैं कि इसी जैसे कर्म में आप देखते हो वेद वेदांगों को उसी उत्पत्ति में वेद वेदांग वाले उत्पत्ति में प्रयोग उपयोग हो सकता है से होने वाले फल के प्रति वह अंग है ना सहकार साधन हो सकते हैं तब पूर्व कक्षी कहता है एक साथ पाठ किया हुआ है ना इसलिए आप ऐसा कह रहे हो अभी वेद वेदांग को पा दम के साथ वेद वेड़ वेदांग भी पाठ किया गया इससे मालूम होता है ये सारी चीजें विद्या के अंग नहीं है तो पूर्व पक्ष बहुत सुंदर देता है मीमांसा का और कहते हैं मीमांसा में भी ऐसा है सह को को विभाग पर विनियो कर सह पठिता नाम अपनी यथा योग्य भी बच्चे विधायोग्य उनका विभाजन पर विनियो कर भले एक साथ पढ़ा हुआ है लेकिन उसका विनियोग जब होता है जहाँ जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसका विनियोग होगा जैसे आ जाते हैं मान लो स्कूल है, है एडमिशन खुला है बोर्ड लगा है कई माँ बाप आए हुए हैं क्या सब एक ही क्लास में भर्ती कर देना उनके बच्चों को ऐसे नहीं होता है ना यथा योग्य विभज्य उनका विनियोग होगा आपका बच्चे इतना पढ़ा थी क्लास को योग्य उसके क्लास में उसको डाल दो उसका उसके क्लास में डाल दो उसको उसके क्लास में डाल दो अलग अलग डालेंगे ना एडमिशन होगी उसी प्रकार यहाँ पर भी मंत्र पाठ एक साथ ही हो रहा हो जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उनकी वैसे वैसे वैसे वैसे कर देना काम के काम लिए इसलिए तप दान इत्यादि को ब्रह्म विद्या का अंग रूपेण अनुवेद करना वेदेद को नहीं करना उसको अन्यत्र विनियोग कर दो ये पूर्व प्रश्नता है, है और उसके दृष्टान क्या है पूर्वपक्ष कहा उसके वाख्य स्वयं कर रहा है कहा पूर्वपक्षण विभाग तथा सहकार साध्यते वेदा प्रतंगा चर्थ प्रकाशकर्म आत्मज्ञान उपाय विभाग युजते अर्थ संबंध प्रतिम्या पूर्वपक्षी समझारा है जैसे दर्शन में सूक्तवाक और अनुमंत्रण मंत्र होते हैं सूक्तवाक और मंत्र मंत्र तो क्या है को नीचे मंत्रों अग्नि अग्निशोमा विदम हवि अजुषोताम अजुषेताम अभिवृधेताम महोज्ञ क्राताम अग्नि ऋदम हवि अजुषता महोज्ञ कृद अग्निशोमा विदम हविअुषेताम अभिवृदेता पहला मंत्र में देखो अग्नि एक ही देवता आ रहा है दूसरे मंत्र में अग्नि और सोम दो देवता और ऐसा दर्श पूर्णमास के आग्निम अभी अष्टागान निरूपित अमावस्या पूर्णमास चुभवधि ये कहता है और, और अग्निशोम ये पूर्णमासी में आ रहा है तो इसे दर्श पूर्णमास की देवता है ये और एक मंत्र में एक ही देवता है और दूसरे मंत्र में दो देवता है लेकिन जब दस से प्रकृति में विकृत याग आ गया सौर्य याग पर जब ब्रम उस सौर्य याग में इस मंत्र को जब बोलने लगोगे कि वह अग्नि बोलोगे क्योंकि उस याग में तो अग्नि देवता ही नहीं है मुझे तो तो सूर्य देवता याग है तब क्या करना पड़ेगा इस अग्निशब्द को हटा करके मुझे सूर्य करना पड़ेगा सूर्य रिदम ऐसे बोलना पड़ेगा अवि रजुशता भविधमहो जय जय वक्रद ये बोलना एक ही मंत्र बोलेंगे दो दूसरा मंत्र बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वहां दो देवता ही नहीं तो जिन यगों में दो देवता है वहाँ दो देवता मंत्र को ले जाया जाएगा जिन यागों में एक ही देवता है वहाँ एक देवता इस मंत्र को ले जाया जाएगा और इसमें विद्य अग्नि और देवता नामों को हटा करके उस यज्ञ का जो देवता होंगे उनको रख करके पाठ किया जाएगा ये उन्होंने व्यवस्था दिया सात तो दोनों मंत्र एक ही प्रकरण है योजना कर करते पहला मंत्र को एक देवता की यागो में ले जाते हो और दूसरे मंत्र को देवता की आगो में ले जाते हो और ले जाकर के क्या करते यहां पर भी अग्नि और अग्निशम जो शब्द हैं, उनको हटा करके उस याग्ञ के जो देवता होंगे उन नामों को इस्तेमाल करके इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है इस प्रकार जैसा व्यवस्था देते हैं वैसे यहाँ पर भी समझ लो तपा दम और वेद अंग एक साथ पहले पटित हो इन तपा और दम को क्या करना ब्रम विद्या का अंग बना देना वेद और वेदांको ज्ञान का प्रकाश कर स्वीकार कर लेना ये था सुतवा और इसी प्रकार से अनुमंत्रण मंत्र भी है इसे इत्यादि सर्वे अनुमंत्र के द्वारा संपूर्ण समाप्त तो होता है ना तब इन मंत्रों को बोला जाता है महाराज पहले देवताओं को बोला जाता है सुप्रवाप्रसन्न भवा वर्धो भवा समो भवा यह सब बोल करके उनको पठा पठा करके हो क्या सपारी में बिठा देते हैं हो जाता है तब तो पहले जाओ हो गया काम यथा आ गया था तथा ही वह गच्छ गो अपने स्थान में चल जाओ और फिर भली जो भी था नहीं क्या बोलते हो सपारी जाँग हो जाँग गया और <laughs> <laughs> काम और पंडित लोग दोस्त को ले जागे तोड़ता खा भी लेते हमारा देवता तो गया इसमें से निकल गया अब हमारे खाने के लायक इसे संपूर्ण यागों का भी यही है हर याग में देवता जो जो होंगे उनका आह्वान किया जाता है और जब याग समाप्त हो गया तो उनको जो वापस जाया जाता है ना उनको जो मानी विदाई किया जाता है उसके लिए मंत्र का प्रयोग तो तू सारूक्त वाक मंत्र होते हैं देवता अनुमंत्रण क्रिय थे अनुमंत्रण देवाना विसर्जन क्रिय तिर तक चार तत्र ये अस्म सुतवाके बो देता पठ्यन्ते तथा यहाँ या देवता आहूता तस्वे विसर्जने तथा तवशा असुसूप्तवाक्य यहापृतना विद्याशीषन विग भार आन स्पष्ट होगी उसी को अपने भाष्य में संक्षेप जो करे सुप्त मंत्रों को क्या किया जाता है यथा देवतम विभाग जैसा याग जैसा देवता वैसे उसके विभाजन करके एक देवता के लिए एक मंत्र को देवता के लिए दूसरा मंत्र को ले जाएगा और वहां पर मंत्रों का देवता भी बदल दिया जाएगा जैसा यहा विभाग पूर्वक इन मंत्रों का उपयोग विनियोग कर दिया जाता है तथा उसी प्रकार से अगला एक मंत्र का पूर्वार्ध में क्या है तपोदम उत्तर को को तपो अगला मंत्र है उस मंत्र में देखिये पूर्वार्ध में क्या है तपोदम कर्मे प्रतिष्ठा है ना और वेदा सर्वांगा सत्यमायतन कह दिया और इनमें कहता हो पूर्वार्ध में कहा तपोर्धम को ब्रह्म विद्या का अंग बना दो और बाकी को क्या करना कहते हैं बाकी क्या रह गए वेदान वो बात को स्वीकार करता है वेद वेदा क्या है केवल अर्थ प्रकाशन करना उनका काम है बाकी करना तो बाद में अपना आदमी को खुद को करना पड़ना पड़ता है तभी उसका फल मिलेगा इसे कहते हैं अर्थ प्रकाशक ना लेकिन केवल ब्रह्म विद्या का कर्म और आत्मज्ञान दोनों के उपायत्व उपाय कर देना क्योंकि वेद क्या करता है केवल ब्रह्मज्ञान का प्रकाशन थोड़ा कर रहा है कर्म का भी प्रकाशन करता है इसलिए कह कर दिया कर्म और आत्मज्ञान दोनों के प्रकाश का उपाय रूपे न उनको विनियोग कर लेना इस प्रकार से अगला मंत्र जो आ रहा है उसको दो भाग में बांट करके पूर्वार्ध को ब्रह्मिद्या के साथ जोड़ देना उत्तरार्ध कर्म और आत्मज्ञान दोनों के अर्थ प्रकाशगत उपाय मात्र अंगत्तव अर्थ प्रकाशन हमने विनियोग करना है ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा अयम युज्यते युजते प्रकार का जो विभाग करना ही उचित होता है क्यों अर्थ संबंध प्रति अर्थ संबंध की उपत्ति युक्त युक्तता सिद्ध होता है तो क्या करना पड़ता है उस अर्थ को उस पदार्थ के साथ में ही संबंध जोड़ करके अः तद अर्थ बल अर्थकृत बल जो सामर्थ्य है उसके आधार पर यह व्यवस्था दिया जाता है यह नियम है सामान्य नियम है ये कर अपने योग्य दूसरे के साथ करना है। तो नहीं, नियम है ना आपका वाक्यर्थ ज्ञान क्या है दवा वाक्यार्थ ज्ञान में कौन से कौन से साधन होते हैं है तो होते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य प्रतिशत आकांक्षा योग्यता सन्निधि योग्यता किसे कहा गया अर्थाबाद योग्यता याद नहीं देता कुछ भी तर्क संग्रह का मामला है सब अर्थाबाद ही योग्यता अर्थ का आबाद का नाम योग्यता होता है अर्थ काबाद का मतलब क्या दृष्टांत क्या दिया वारिना दहेत है ना वारिना दहेत होगा जल से जलाओ वनिना सिंचित वनि से पेड़ों को सिंचन करो हो सकता है कि नहीं क्यों? एक अर्थ वारी शब्द का जो अर्थ है वह दाह रूपी अर्थ के साथ समन्वय होना संभव नहीं है इसी प्रकार से वन्नी रूपी पद का जो अर्थ है उस अर्थ का सिंचन रूपी पद के अर्थ के साथ संबंध होना संभव नहीं है से जिस अर्थ का जिस अर्थ के साथ संबंध होने की योग्यता होती है, उसी के आधार पर उस उसका स्वीकार किया हुआ है अर्थ का आबाद ही विनियोग का मूल आधार होता है इसलिए पूर्व पुरुष का कहना है यह अर्थ का जो वेद और वेदांग भी शब्दों का अर्थ तब और धमर भी शब्दों का अर्थ का विनियोग का सामर्थ्य को देखते हुए एक को हम बना देंगे, दूसरे को कर्म और ज्ञान का प्रकाशक सामान्य साधन रूप में स्वीकार करेंगे ऐसा जब पूर्व होता है सिद्धांत न हो सकता क्यों अयुक्त है जो युक्ति आप दे रहे हो युक्ति ही नहीं है युक्तिया युक्ति आप दे रहे हैं वह युक्ति है ऐसे बात कर कर रहे रहे हो आप, आप क्योंकि क्योंकि नहीं आयम घटनाम जिस प्रकार विभाग कथन दर्शन का को लेकर के वह घटनाम न घटना अर्थात हमारे वर्तमान प्रकरण के न अनुकूल नवत्य घटना प्रांचिकार क्या है वर्तमान प्रकरण विभाग वर्तमान पर विनियो करना मीमांश स्वीकृत न्याय सु कन्याय वह गलत नहीं है लेकिन वह अन्याय वर्तमान हमारे इस प्रसंग में लागू नहीं हो सकता है यही तो होता है ना वकील लोग दंड दो तो एक वकील कहेगा न्याया लागू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये प्रकरण में क्यों नहीं लागू होगा तब कहते हैं नहीं सर्व क्रियाकार फलभेदि तिरस्कारि भ्रम विद्या शेषापेक्षा सहकर साधन संबंध वा युद्य सबसे बड़ी बात यह है ब्रह्म विद्या में किसी भी अंग को जोड़ी ही नहीं जा सकती है बल्कि ब्रह्म विद्या जैसा जैसा हृदय में प्रकट हो जाता है जितने भी कर्म और कर्म के आवश्यक है को नाश करना शुरू कर देता है खत्म कर जब कर्तृत्व भोक्तृत्व मर जाए फिर क्या रह जाएगा है जैसी जैसे उत्पन्न होती करती क्या है आपके अंदर विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व को नाश करती है जब जब का नाश हो गया, फिर फल भेद का गया? फिर क्रियाकार क्रियाकार फल रह ही नहीं रह जाए, क्षांगी भाव समाप्त हो गया। करके क्रियाकार में अंगांगी की व्यवस्था दी जाती है ना जब वही नहीं रह गया तो अंगांगी भाव कहा से होना इसलिए ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है देखिये सर्व क्रियाकार फलभेद बुद्धि तिरस्कार पूर्ण जो क्रिया कर बुद्धि को नाश करने वाली है प्रमित्या। ऐसी किसी चीज को अपने अंग रूपीण अपेक्षा नहीं करती है ना कोई सहकारी साधन की अपेक्षा करती है वह अपने आप इतना समर्थ है समस्त क्रिया कर फलभेद को नष्ट कर देने वाली चीज है वो अतएव जो क्रिया कर फलभेद को नष्ट करे व्यक्ति अपेक्षा कहाँ से करेगा नहीं कर सकते अधिक शेषापेशा सहकारी युज्यते सर्व विषय निष्ठा च्रमित यहाँ फल से निःश्रेस भ्र विद्या और ब्रमिद्या का फल तो जो निःश्रेस जो मोक्ष ये दोनों कैसे हैं कहते हैं सर्व विषय व्यावृत प्रत्येगा सकल विषयों को हटा करके आपका अपना जो जीवात्म भाव, भाव है, ही हुआ करता है इसीलिए इसको किसी अपेक्षा नहीं अंग कहां जरूरत पड़ते हैं जब स्वभिन किसी चीज का अपेक्षा हो जाए प्राप्ति की इच्छा हो जाए उसका संपादन करने के लिए अनेक अंगों की जरूरत पड़ती है पूरा दृष्टान्त है वही हलवा बनाना है तो आपको सहकारी साधन और अंगों की भी अपेक्षा है हलवा के अंग क्या क्या है और सहकारी साधन कौन से कौन से है जानते है ना? बनाए तो खूब खाए हैं खूब तो हलवा के जो अंग है जो क्या है वो सूजी चीनी पानी ये तीन तो मिनिमम चाहिए बाकी काजू किसमिश बदाम बदाम जितना माल भरा है ना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं और डर सूजी हलवा बना दिया देगा ये सब काजूस कुछ नहीं सिंपल कम से कम तो तीन तो चाहिए ना सूजी चीनी पानी के बिना हलवा क्या ये तीन तो अंग हो गए और सहकारी साधन बर्तन चाहिए भूनने के लिए पट्टा चाहिए नहीं छूना चाहिए ये सब तो सहकारी साधन है और अंकुल वायु चाहिए मैं तो आपके आगे पूछते रहे ऐसा वायु चलते रहे तो फायदा क्या होगा हलवा कैसे बनेगा तो सहकारी साधन में ऐसा आ जाते हैं तो आपसे भिन्न है हलवा नाम का चीज और उसे बनाने के लिए सिर्फ आपको अंक की भी जरूरत है सहकारी साधन की भी जरूरत पड़ती है लेकिन आपको अपने आप को जानने के लिए किस अंग की जरूरत है किस सहकारी साधन की जरूरत मैं भ्रम हूं आप अपने आप को भ्रम करके जानना चाह रहे हैं और जानने के प्रयास कर रहे हैं इसमें क्या करना पड़ता है आवृत चक्षु। बल्कि जितने भी अंग है तुम्हारे पास साधन वो सब बंद करो बोल गया सबला लगाओ बुपो आवृत चक्षित धीर अमृत तुम इच्छन एकाक सर्व इंद्रिया संयम्यीता में, में, में। सारे इंद्रियों को सेवन कर दो तो यहां तो जितने प्राप्त अंगांगी भाव है सहकारी साधन है इन सबको बल्कि ताला लगाने को के लिए बंद कर ही नहीं क्योंकि यह जो हम ब्रह्म सिर्फ ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या आपके अंदर विद्यमान समस्त कार, फल भेद को नष्ट करने वाली है और क्या करती है आप अपने स्वरूप प्रत्येगात विषय में प्रतिष्ठित करने वाली है। इसलिए इसमें न कोई अंग की अपेक्षा है न कोई सहकारी साधन कहा भी है महाभारत में सदा कर्म त्यजे देव स साधन त्यज तय तेम त्यक्तू ते प्रत्यक परम पदम मोक्ष मिच्छ सदा ससाधन कर्म त्रिजे देव मोक्ष को चाहते हुए एक मुमुक्षु जो जिसके अंतकरण शुद्ध हो चुका है उस मोक्ष की बात कर रहे हैं हाँ जिसके अंतकरण किंचित मनता है उसको नहीं उसको तो कर्म करू बार बार गीता में तर्म करो अभी तेरे को निर्दासन नहीं हो रहा है मनन नहीं हो रहा है ध्यान नहीं होता है जप नहीं होता है एक आसन में आराम से बैठा नहीं जाता है चिंतन नहीं होता है भ्रम चिंतन कर लगते हो संसार चिंतन शुरू हो जाता है तब तुमको तो निष्काम कर्मयोग उपासना करना है ये तो उसकी बात है जिसके कर्ण शुद्ध हो चुका जो असली अर्जुन है नकली अर्जुन का काम नहीं है नकली अर्जुन के लिए बार बार भगवान ने क्या कहा कर्म करो और कराए लड़वाए उसे अठारह दिन भयंकर लाखों को मरवा दिए करवाए निष्काम करोगे क्योंकि वह नकली अर्जुन था अशुद्ध नहीं था वाला है अधे भगवान ने जन्म स्व क्षत्रिय में लिया जो सन्यास अधिकारी नहीं क्षत्रियु संसो जन्म जैसा समझ लाना चाहिए हम कितने अवकात वाले हैं और हमें आगे क्या करना है इस जन्म इसे, से समझ लेना चाहिए आगे। जिस घर में जन्म मिला ऐसे और अनुमान कर लो हम कितने पानी में हैं वास्तव में इस अध्यात्म मार्ग में यदि वास्तव में हम ब्रह्म ज्ञान के साक्षात अधिकारी होते उत्कृष्ट मोक्ष होते श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में भगवान ने जो गाय ना योगी नाम श्रीमदाम इत्यादि शुचि नाम श्रीमदाम गे ऐसे घरों में हमें योग भ्रष्ट होते तो हमें जन्म दे दिए होते ऐसा अनुमान कर चाहिए ना आपको ये अर्जुन को अनुमान नहीं हुआ इसलिए अर्जुन अर्जुन नहीं है नकली था नाम अर्जुन था एन शो दंतरण नहीं था इसलिए कर्माधिकार बताया और ये जो कार्य है संसाधन कर्म सदा तेज देव दे उसके लिए है जो योग करके श्रेष्ठ शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर सन्यास का अधिकारी हो रखता है उस मोक्ष रूपा साधक के लिए कहा जा रहा है चाहते हुए तुम्हें साधन सहित संपूर्ण कर्मों को त्याग देना चाहिए तेजता एवहि तथ्ययम तेजता एवहि त्याग से ही त्यागी को अपने प्रत्यगात रूपे न्यक्तो प्रत्यक परम परम पदम तत्पदम गेयम प्रत्येक तत्व है परम पद है ऐसे उस तत्व को जानने योग्य माना जाता है त्यजता एवं त्यक्तु प्रत्यक परम पदम तत्म ऐसा नही कर ले तत् परम पदम गेयम तद होने से यद चाहिए ना यद प्रत्यक जो प्रत्यक तत्व है वही परम पद है वह ज्ञेय हो जाता है ऐसे का प्रत्येक के साथ जोड़ते हुए ध्यान कर लेना ही करते ही त्याग दे ऐसे उतने से त्याग से ही त्यागी को त्यक्तु ये प्रत्येक तत्व जो उसके अपनी आत्मा है वही परम पदमिति मित ज्ञेम वह यही हो जाता है वह अनुभव का विषय बन जाता है कर्मणां न तस्त कर्मणाम इसलिए कर्मणां सहकारित कर्म, सहका कर्म, कर्म, सहका कर्म ज्ञान का सहकारी कारण नहीं है न तो कर्म शेषा और ज्ञान को कर्म का शेष कहना यह भी संभव नहीं है कर्म का ज्ञान का सहायक कर्म को ज्ञान का सहायक नहीं मानना कर्मणा नाम ज्ञान न उपपदते एक अन्वय दूसरा अनु क्या करना है ज्ञान से कर्म न उपपदते और ज्ञान को कर्म का शेष यह भी कहना संभव नहीं दोनों तरह से नहीं हो सकता कर्म ज्ञान का शेष नहीं है और ज्ञान कर्म का शेष नहीं है बल्कि एक दूसरे का विरोध ही है ज्ञान कर्म का नाशक ना ना है और कर्म ज्ञान का नाशक है अज्ञान आवृतम ज्ञानम भगवान ने कहा न कि अज्ञान क्या कर्म तो है और है क्या अज्ञान आवर्तम ज्ञान परस्पर दोनों विरोधी होने से एक दूसरे के अंगांगी भाव के की अपेक्षा कदापि किसी प्रकार से नहीं हो सकती थो तो तो असदेव इसलिए जो आपने भी मांस का न्याय लगाया था वह बिल्कुल अनुचित ही है असदेव सुप्त वाक अनुमंत्र विभाग विभाग करना ऐसा जो आपने सुप्त वाक मंत्र न्याय से वक के आधार पर कहा था वो बिल्कुल अनुचित है तस्मात अवधारणा अब लौटते हैं इसलिए दो बार जो आवृत्ति करके बात कही गई थी वह अवधारण करने के लिए था प्रश्न अवधारणार्थता उप पदनिषदम भो ब्रूही यह प्रश्न उसका जवाब उत्ताषद ये जो कहा गया यह अवधारण करने के लिए है यह प्रश्न प्रतिवचन ऐसा सिद्धांत मानने पर ही युक्त युक्त साबित होता है एक उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्षा अमृता ए निर्धारण क्या है वह अवधारण क्या है यहाँ अवधारणा यही है कि एतावति एतावती जितना में तुमको कहा है उतनी ही है उपनिषद उससे अधिक लेकता अन्य निरपेक्षा जो कही गई हो उपनिषद वो अन्य सहकार साधन या अंगों की अपेक्षा नहीं रखती है अमृतत्वाया अमृतत्व मोक्ष की सिद्धि के लिए मोक्ष की सिद्धि के लिए अन्य शेष सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं करती है तब करते फिर जब सारी बात कह दिया कि अगर आगे जब करे फिर किसके लिए कर रहे तपो दामह कर्म ये पैर है वेद उसके अंग है सत्य उसका हार्ट है हृदय है ये क्यों कह रहे हैं आप करते कि देखो तस्य ब्रह्म प्राप्ति ब्राह्म्य उपनिषद तुम्हारे सामने या था वह ब्राह्मी उपनिषद जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो उसके लिए यह आगे के साधन जो वेदांत सुनने के बाद भी जिसको पछता नहीं है वेदांत जो उनके लिए कहा गया सुनते रहो लेकिन करते रहो साथ सामर युद्ध भगवान क्या करते मेरा अनुस्मरण भी करते रहना और लड़ाई भी करते कर्मयोग रूपासना करते हुए वेदांत का श्रवण भी करते रहना तब धीरे धीरे कर्मयोग और आपके उपासना की वजह से अंतरण जैसे सुनते जो शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे सुने हुए पदार्थ समय आपका मोह को भंग करते जाता है आवरण का नाश धीरे धीरे मल निवृत्ति होती जाती है इसीलिए साथ साथ करना पड़ता है श्रवण केवल करके सर्वगर्म त्याग करता स्वर्णमान करना सोचेगा जो अनधिकारी अशुद्धांत करण वाला उसका तो पतन ही होगा उदाहरण होगा इसे जिसे कर्मयोग विशिष्ट उपासना सहित श्रवण यही आम आदमी के लिए विशेष रूपेणा कलयुग में अति आवश्यक है तो कलयुग में जो पैदा होने वाले अधिकारी तो वैसे ही होंगे ना नहीं तो इसे सत्यु में क्यों नहीं पैदा किया आपको किसी दूसरे ब्रह्मांड जहाँ सत्युग चल रहा होगा अनंत तो ब्रह्मांड है ना एक बार एक महात्मा ने कहा क्या जरूरत तो है पढ़ने को एक कलयुग समाप्त होने के बाद जब सत्युग आएगा हम वहीं से ही में चले जाएंगे और जैसे सब सत्य में पहुंच जाएंगे कल्यु के बाद ध्यान लग जाएगा समाधि महात्मा कहता था मैंने अरे मूर्ख तुम्हें जानते नहीं हो सुना नहीं क्या अनंत ब्रह्मांड नायक है भगवान का मतलब क्या होता यहाँ का कलियुग समाप्त होने से दूसरा कहीं कलयुग नहीं होता है क्या दूसरा कोई प्रमाण में कलयुग शुरू होगा कहीं कलियुग मध्य में होगा तुमको देखेंगे तुम किस कलियुग की लायक हो उस कलयुग में तुमको जो विदाउट प्रमोशन विद डिमोशन भी जा सकते हो प्रमोशन तो दूर की बात है क्योंकि इस कलयुग में तुमको पैदा करके तुमने कलियुग का सदुपयोग नहीं किया दुरुपयोग किया है भोग विलास किया है इसे तुमको ऐसे कलयुग में भेज देंगे विद डिमोशन वहां पर ट्रांसफर हो जाओगे याद रखना ये मत सोचना कि सत्य में तेरे ते जन्म मिलेगा कभी नहीं मिलेगा वाला घटिया कलिगो में जन्म देते भगवान खुद ही कहा गीता में है तो नाश हो जाएगा इसलिए अनंत ब्रह्मांड नायक है ये इसलिए यह छे देवे इसको पकड़ो हेमत सोचो कभी पूरा बीच जा सत्य तब मैं ध्यान करूंगा ये चक्कर मत पड़ो इसे श्रुति कहती है इसी जन्म में उसको जानने की कोशिश करो इस कलयुग में भी नहीं बहुत टाइम है कलयुग आराम से कर लूंगा ये नहीं सोचना यह चेहरा इसलिए इनका कहना है कि देखो कि वो जो ब्राह्म पुरुष है जो तुम्हारे सामने मैंने कहा था उसको प्राप्त करने के लिए साधन कहा जा रहा है अगले मंत्र से तस्पोद कर्म ये प्रतिष्ठा वेद सर्वांगा सत्यन में तस्त तस मन प्रविद्याद्या की प्राप्ति के लिए तप एक साधन है धम दूसरा साधन है साधने कर्म, कर्म निष्काम कर्म यो वोह भी साधन इति प्रतिष्ठा ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए जाना पड़ेगा कहीं बैठी हुई है वहां जाना है तो क्या होगा पैर तो चाहिए ना आपको जाने के लिए पैर के उन्हें कैसे जाओगे पैर चाहिए इसीलिए मान लो ब्रह्म विद्या बुद्रनाथ में है वहां जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा ना पैदल जाने के लिए पैर चाहिए वो पैर क्या है तप दम कर्म प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पाद शरीर की कल्पना कर रहे हैं ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो पैर पैर क्या क्या होता है तीन चीज़ है तीन कर्म और का हार्ट जिसमें टिका हुआ है सत्य मातन और शेष अंग हाथ है छाती है पेट है खोपड़ा है ये सब कदे वेदा सर्वांगा वेद बाकी सब अंग है ये खोपड़ी दो हाथ ये सब क्या है वेद है सब लेकिन मुख्य क्या है सबसे प्रमुख तो हार्ट है ना हार्ट ना हो तो बॉडी से क्या मतलब रह जाता है पैर रहे हाथ रहे खोपड़ा रहे क्या बात हार्ट ही ना रहे तो हार्ट अटैक हो जाए तो शरीर से क्या मतलब है मुर्दे से उसी प्रकार से बिना का तपह दम कर्म वेद सब निरर्थक मुमुख का सबसे कठिन तपस्या है सत्य बोलना कि सत्य ही हार्ट सत्य छोड़ दिया आपने मैंने हार्ट छूट गया मैंने हार्ट अटैक हो गया तो साधना सारा मर गया खत्म सारा साधन रूपी शरीर मर जाएगा और लोग आने यार झूठ बोलते झूठ बोलने की सिद्धि है लोगों लोगोंगे बस कभी झटी तो, थी झूठ बोले सत्य बोलने के लिए सोचते हैं सोच के समझ के पूरा प्लानिंग करके क्या बोलू क्या ना बोलू कैसा बोलू क्या शब्द बोलना है सारा खोपड़ी में पूरा पहले रिहर्सल करके आते हैं और झूठ बोलने के लिए रिहर्सल नहीं होता खटक निकलते रहता बनिया इसीलिए आज में सब महात्मा भी वेदांत से कि झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा फोटो खींच देते हैं और बर्फ में गजवान छह महीना तपस्या तो की है गए नहीं आज का तो कंप्यूटर में फोटो बना लेते हैं बर्फ के साथ उसके सामने कुर्सी लगा दी या पत्थर दिखा दिया और सारे कंप्यूटर सेटिंग का आजकल तो बड़ा कलाकारिता है ना कंप्यूटर से बना लेते हैं फोटो कऊ हिमालय में बर्फों में रहा एक गुफा भी बना देंगे जोते सारा सेटिंग कंप्यूटर से बना लेते और फोटो अपने उठा दिया उसके सामने अगर देखो हम वहाँ गुफा के सामने बैठे तो तो था तो गुफा के अंदर चला जाता था ऐसे ऐसे झूठ कहानी बोल करके फोटो दिखा करके सिद्ध बन जाती है झूठी सिद्धि ऐसे कहीं देखा है बनाया तो बड़ा जठादारी महात्मा के साथ फोटो खिंचा लिया कहीं देखो ये चार साल पुराने महात्मा हमको हिमालय में मिले यहीं बीत मांगते घूमते रहते <laughs> हिमालय में मिले हो, ऐसे झूठे झूठे कहानी बना के जो दुनिया को ठगते हैं लोग तो कहाँ वेदांत फसना है जब का सत्य ही नहीं है जिसके अंदर उधर फिर वेदांत कहाँ सत्यम आय त्रम